ब्रह्म विचार संधि हो गई संधि में मुख्य विचार करना है क्या क्या सूत्र लगते हैं आज अच्छ, पहले अच्छा बाद में भी संधि में या पहले अच्छ बाद में हल चाहिए अच्छ संधि होने के लिए दोनों तरफ अच चाहे या दोनों तरफ हल होना चाहिए दोनों तरफ या एक तरफ अच एक तरफ हल हाँ दोनों तरफ अच पहले यदि अवर्ण रहेगा आगे कोई भी स्वरा वर्ण रहे तो क्या सो लगेगा अवर्ण के बाद अवर्ण रहेगा तो तो सब सर में से एक अवन मिल जाएगा तो वहाँ आध गुणा लगा नहीं लगा क्या लगेगा इस प्रकार और कोई वर्ण रहने पर आध को बाध करेगा कोई सूत्र ये क्या पर में चाहिए एच, एच पर में रहेगा तो क्या होगा तो अवन के बाद अ और एच ये चलेगी अब कितने बचा है क्या बचा एक तो अवर्ण के बाद एक रहेगा तो क्या सोता लगेगा आदगुना देखो तीन ही भाग हो गया पहले अवन्न बाद में अवन्न हो तो अक सवन्न दीर्घ अवर्नने के बाद इक होगा तो आधगुना अवनने के बाद एच होगा तो हो गया पूरा पहले अवर्ण जैसे पहले अवर्ण को रखा इस प्रकार पहले एक रखेंगे अवन्न के बाद विचार कर लिया ई के के बाद क्या रहने पर एक होगा आगा आगा आगा। कोई अच रहने पर या कोई वेद है देखो पहले अवन्न उसके बाद पहले एक रहे आगे अच रहे तो एक उच्च उसके बाद पहले एच रहे पहले क्या रहे और आगे यदि एच रहेगा तो क्या लगेगा एको अकस्वी दीर्घ नहीं लगेगा ए के बाद ए रहेगा तो ए के बाद ए ओ के बाद ओ तो अकस्वी दीर्घ नहीं लगेगा क्यों नहीं लगे पहले अ अच्छा चाहिए पहले एच हो तो आगे क्या रहने पर एच आए लगेगा कोई भी हो तो तो कितने भाग हुआ चार हुआ क्या पांच पहले अ पहले एक पहले एच कितने भाग हुआ अवन के बाद कितने विभाग हुआ अवर्ण के बाद अवर्ण क्या रह गया रहेगा के बाद इक अ के बाद एच कितने भाग हुआ तीन भाग अवन के बाद हो गया अब इक के बाद एच रहे तो इक और एच के बाद अ है तो कितने और हुआ इतने याद रखना इतने सब हो गया और बाकी कुछ कुछ प्रकृति भाव है अवंग कहीं होता है कहीं कुछ कुशवन हुआ इतना हुआ प्रग्रह संज्ञा करने वाले कितने सूत्र सुतरा पांच पाँच आ गए प्रगृह संज्ञा करने वाले किसने पांच बताया रामानंद आपने। पांच बताया कितने अब किस पुस्तक में कितने अरे वो नहीं ओ तो क्या है भैया है और बोलो सुब्रत बोलो हाँ संबुद्ध साकल्य श्वेता बनासी कितने सूत्र है ईद संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं दो।, दो क्या क्या ऐसे ईद संज्ञा करने वाले कितने सूत्र मालूम है साथ है. किसको साथ मालूम उधर पीछे वाले बोलो साथ किस को मालूम हाथ उठाओ हाँ बोलो सात सत्रह बोलो जोर से चुट्ट के बाद सुनाई नहीं पड़ा बोलना तो हाँ बोलो बोलो चेरी बोलो जोर से बोलो जी सुन नहीं सको पहले हलन क्यों शुरू होता है उपदेश नहीं उपदेश हाँ इसमें कोई है बोलने की ज़ोर से बोलने सता है ज़ोर से बोलने वाले कोई है कोई हे बोल सता जोशे सुनाई पड़े ऐ बोलो चू है चुटु। नहीं नहीं चू टू क्या सीधा बोलो बोलते सम एक सूत्र बोलते सम दस बार हिलते हो बोलो जोश बोलो स लस तद्धित प्रगृह संज्ञा करने वाले कितने में सूत्र पाँच निपात संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है दो बोलो क्या दो मालूम है? हाँ चाहते हो और ये निपात संज्ञा करे उपसर्ग संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है प्यारा मंदिर बोले क्या सूत्र क्या संज्ञा करे यार उपसा द्वित करने वाले सूत्र किसके मालूम है कितने क्या दो अगर? अगर करने वाले कितने सूत्र दो क्या इंद्र च आदेश करने के लिए कितने सूत्र है एक सूत्र अब आदेश करने वाले एक है? दो हाँ क्या दो दूसरा क्या है हाँ वाम तो ही पड़ते दूसरा है गुणा संख्या करने वाले क्या सूत्र है आधे गुना वृद्धि संख्या करने वाले क्या क्या बुद्धिरा आदिज क्या बोलो क्या है वृद्धि संख्या करने वाले सूत्र क्या है ठीक है ठीक है वृद्धिराधेश वृद्धिराधेश जी बोला ना, बदला नहीं बाद में बुद्धिराज दस... जी की फिर किसने बताता हाँ अभी अथ हल संधे हाल क्या है हाल शब्द का अर्थ प्रत्याहार है हल शब्द का अर्थ प्रत्याहार हल शब्द का अर्थ क्या कहेंगे हल शब्द का अर्थ प्रत्याहार हल शब्द का अर्थ संज्ञा जैसे अंत्य अंत्य व्यंजन वर वर्ण केवल व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहन ह य व ये वर्ण हल है ह से लेकर अंतिम तक तो ये व्यंजन वर्ण हल का अर्थ हल एक संज्ञा है कोई पूछेगा देवदत्त का देवदत्त का क्या है नाम है जितने नाम सब देवदत्त हैं ना जितने प्रत्याह सो हल है तो हल शब्द का अर्थ कहेंगे प्रत्याहार अच के प्रत्याहार है तो आज प्रत्याहार के स्थान पर कहेंगे अच हल हल का तो अर्थ प्रत्याहार तो है ना अच प्रत्याहार नहीं करके क्या कहेंगे अच हल ऐसे कह दिया अच का अर्थ प्रत्याहार है नहीं है। आज एक संज्ञा है हल एक संज्ञा है हल संज्ञा के सूत्र से बनेगी आदि अंतन सहिता हल संज्ञा है ये हल संधि में पहले भी हल बाद में भी हल व्यंजन बन स्तोहुना चुह देखो हाँ वृत्ति बोल लो सकारतवर्ग यो शकारचवर्गाभ्याम योगे शकार चबर गौ स्त स्तो में क्या विभूति मालूम है स्तो एक शब्द है स्तू स्तू का में क्या बनेगा साधु का ष्ट में क्या बनता है शंभु का स्तू का क्या बनेगा स्तो स्तू में क्या क्या है एक स और एक तू क्या क्या है स और तू स तू को मिलाकर करके क्या बनेंगे स्तू षीय का वचन क्या बनेगा स्तो आगे चूना है तृतीय विभूति क्या प्रतिपेदिकु प्रतिपदी क्या है स्ु स और चू स चू मिलकर क्या होगा चू आगे भी स्चू है प्रथम अंत है स और पहला क्या है स्तूठी अंत स्तो हो स कौन सा स है आगे तू को क्या तू का क्या थे है तू का अर्थ तबर्ग तू का अर्थ तबर्ग क्यों तबर्ग तू का अर्थ तबर्ग क्यों हाँ अनुदित सबर्ण से चाह प्रत्यय ये सूत्र संज्ञा करता है कि तू एक संज्ञा है कु चु टू तुप ये उदित है की संज्ञा है तू अपने सवर्ण की संज्ञा है तू का अर्थ तबर्ग तो तू का क्या अर्थ हो गया सकार और तबर्ग देखो स्तोह ष्ठी दिवस षष्टी एक वचन है समाज के बनाया उसको वृत्ति में क्या कर दिया सकार तबर्ग यो हो एक सकार और एक तबर्ग ष्ठी दिवस है क्या बनेगा सकार तबर्ग यो हो एक किसका अर्थ हुआ स्तोह का चुना चुना योगे इतने सूत्र में अर्थ है स्तो हो चुना योगे चुह स स्तोहठी है स्थानीय क्या होगा स्थानीय षष्ठी सकार तवर्ग स्थानीय आदेश क्या होगा चु देखो प्रथमा तो चू है आदेश होगा चू स हो जाएगा स तू को हो जाएगा चू तू को चु तू को मतलब त वर्ग को स वर्ग होगा क्या कब निमित्त क्या है चुना चुना योगे चू के साथ योग होने पर योग पहले रहने पर योग होगा या बाद में रहने पर योग होगा पहले रहे तो योग नहीं होगा हाँ तो आगे पीछे कोई नहीं चू के साथ योग होने पर सकार तवर्ग स्थान पर सकार चवर्ग आदेश होगा कब चुना योगे चुना का अर्थ क्या सकार चवर्ग अभ्याम योगे सकार चवर घोषित तू के स्थान पर चू आदेश होगा स्थानीय क्या है सकार तबर तू है तू का अर्थ तवर हो जाएगा अच्छा चू में चू का अर्थ चवर्क हो जाएगा ए चू यहाँ विद्यमान है या नहीं विद्यमान है चू को प्रत्यय कहा जाएगा चु चु प्रत्यय है क्या प्रत्ययत विध्यत इति प्रत्यय विद्या विध्यमान तो प्रत्यय हो गया तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से चू चवर की, की संज्ञा होगी विद्या विद्यमान है नहीं तो चवर की संज्ञा हो जाएगी अब अविद्यमान चवन की संज्ञा है विद्यमान दोनों और अप्रत्यय सूत्र में कहा कि अनुदित सवर्ण से चा क्या है अप्रत्यय किसका विशेषण है? चू का नहीं उदित का नहीं उदित सवर्ण का सवर्ण की संज्ञा होगी विद्यमान उदित अविद्यमान दोनों विद्यमान सवर्ण का ग्राहक होगा नहीं होगा अविद्यमान हो तो तो अप्रत्यय किसका विशेषण है का चू का नहीं उदित का नहीं, नहीं। तो तू और चू इसमें तू उदित है या चू उदित है दोनों उदित हो तो दोनों सवन का ग्राहक हो जाएंगे तो अर्थ हो क्या देखो सकार तवर्ग को सकार चवर्ग का आदेश होगा सकार चवर्ग से योग होने पर सकार तवर्ग योग सती दिवचन सकार चवर्ग अभ्याम योगे सकार चवर्ग स्त रामस प्रथम थे रामस आगे है शे ते ऐसे रामस के साथ सू सा, सा, कर बने विसर्ग विसर्जन से स्व ये होता है रामस के सकार आगे शे ते सकार के आगे श रह गया तो स्तोष चुनाच गया तो द्वितीय शव को क्या आदेश होगा द्वितीय श तो पहले से ही प्रथम शव का होगा श्रह से दूसरा क्या उदाहरण रामस चिन्होते रामस है क्या आगे स है आगे ची है चाह इकार है चौ। पहला वर्णा क्या है चिन्हौती है पहला वन देख कर देखो पुस्तक दे कर बोलो पहला च या ई है हाँ लिखते समय तो पहले इकार लिखते हैं किन्तु प्रथम वर्ण क्या है च अच्छा यहाँ स्तोष चुना चो शु लगेगा सकार के साथ क्या मिलना चाहिए देखो तका तो चुना में सकार को स आदेश होगा किसके साथ मिलने पर चू के साथ सकार के साथ हो अथवा च वर्ग के साथ हो ये नहीं कि सकार के साथ सकार मिलेगा तो आदेश होगा ऐसा नहीं स्थानीय और आदेश में तो है स को स होगा तू को चु त वर्ग को च वर्ग होगा इसी में तो क्रम है किन्तु योग होने के लिए नहीं कि सकार का सकार से योग होना चाहिए और तकार का चकार के साथ थ को छ के साथ ऐसे क्रम है क्या नहीं ऐसे कोई योग हो सकार के साथ छ हो च हो च हो जाओ कोई भी हो जाए तो आदेश होगा यहाँ स के साथ च का योग हुआ सकार के साथ के साथ किसका योग हुआ च तो चुना चु लगेगा स हुए रामच चिन्हौती हो गया चयन करता इकट्ठी करता है, है। आगे सत चित सत अग्र चीते सत चित्त में सत पहले झलाम जसन से जस हो जाता है फिर खर्च से चव हो जाएगा पहले चुत हो जाएगा पर झलाम जस जस जस्ट। सद अग्र चित्ते सद चित होने पर स्तोषनाचो लगेगा तो, तो स्वन सी क्या होगा द को ज होगा ज होने के बाद लगेगा खरीच सच्चित बनिया ये सूत्र क्रमिक अनुसार पहले जस्व फिर चुत्वम उसके बाद चरत्म सचिद सारंगिन ये संबोधन है सारंग धनुज जिसके पास है वो सारंगिन हे सारंगिन आगे सारंगीन के आगे क्या शब्द है क्या है बोलो सब बोलो जय यो सारंगीन आगे जो सारंगिन के अंत में क्या बने हैं नकारा वो वर्ग में आएगा क्या आगे क्या है च वर्ग है त्य वर्ग के साथ छ वर्ग का योग होगा तो क्या दस होगा च वर्ग च वर्ग में पाँच है छ छ जय क्या दस होगा नौ के स्थान पर यान पर च ऐसे क्रम से है सारंग जय कितने पद है सारंग जय दो पद है आये दो है सारंगिन जय जय करो सात देखो स्तोष चुनाश सूत्र में जहाँ जहाँ लगना चाहिए तो ठीक है कहीं कहीं नहीं लगता है उसको निषेध करने के सूत्र है सात परस्य, सात पर वर्ग नहीं? अच्छा ठीक है कहीं कहीं है कहीं नहीं स्ुत्व तो सूत्र से प्राप्त है उसका ही निषेध करता है किंतु त के स्थान पर प्राप्त क्या था इसलिए चुत्व न दिखा और नहीं तो चूह का निषेध होने से चुत्व भी कहीं पाठ है सात पर सकार के बाद तवर्ग रहेगा पहला क्या वर्ण श आगे क्या है तबर्ग तो तो से प्राप्त है ऐ लगेगा नहीं? नहीं शात उसका निषेध कर दिया चुत्व नहीं आता। तो विष्ण प्रश्न में बिछ्छ को तो होता है विच्छा प्रच्छा से नंग होता है छ को फिर स हो जाता है विष अगर ना विश्व के अगर क्या है ना।, ना पहला सकार है आगे क्या है तबर्ग है तो क्या होना चाहिए था यह स्ुत्व नहीं हुआ तो क्या मने विष्ण अरु प्रश्न विष्ण प्रवेश अर्थ है विष्ण प्रवेश प्रश्न प्रश्न है स्टुनाष्टुह इसका पूर्व सूत्र क्या है देखो स्टूनाष्टु में आदेश स्टू हो गया चूना के स्थान पर स्टूना गया स्तोह के अनुवृत्ति आ जाएगी पुरुष सूत्र से सूत्रांतराद अनुवर्तन तो सूत्र क्या हो जाएगा स्तोह स्टूनाष्टु हो स्तू श्टु। को स्टू के साथ योग होने पर स्टू हो जाएगा सकार टवर गो हो सकार टवर अभ्याम योगे शकार टवर्गो स्त स स्त स् योगे स्टुस्याद जैसे स्तोहष्टुनायोगे स्टुस्याद इसी प्रकार प्रथम सूत्र का क्या अर्थ करना स्तो चुना योगे चु सियात स्ु क्या है शकार और चवर्ग रामस आगे ष्ठ रामस के सकार है अगर ष्ठ में स है तो उसके योग से पहला सकारक हो जाएगा स राम षष्ठ बन गया इससे अगर टी ग्य अर्थ के टीकरी टीकरी टी कते तो गच्छति। रामस के सकारकुत्व विसर्ग विसर्ग स होने के बाद स्टूनाष्टु हो जाने से रामस टी कते राम गच्छती अर्थ हो जाएगा पेस्टा है ना पेस्टा में इस प्रकार थ्रीज को पेस्ट तव को ट होने के बाद पेस्ट्री बड़ी प्रथमांत पेस्टा बनता है तो पेस्ट ता से बता करके तव को ट हो गया बन गया पेस्टा पेषण करने वाला पेस्टा तट्टी का तत् टीका तद अग्रटी का तद टीका में पहले स्तुत्व हो जाएगा ड के बाद तो ट हो जाएगा ए ट के पहले द हो जाएगा क्या हो जाएगा ड खरीचे से टट्टी का चक्रीन आगे ड देखो खरीचे का नंबर देखो खरीचे का नंबर देखो हैं आठ चार कितने पचपन खरीचे से आठ चार पचपन पहले क्या सूत्र था नहीं तद टीका तद टीका में स्टूनाष्टू श्टु से स्टू हो जाएगा स्टू होने पर को क्या हो जाएगा पहले पहले जहले खर्चे करेंगे तो स्टूनाष्टू श्टु के दृष्टि से है ना नहीं असिध है इसलिए पहले खर्चे लगेगा नहीं लगेगा क्या था तद टीका तत तो तो नहीं त तो नहीं तद तद है प्रातिवेदिक सर्वाधिकण में तद आता है तद जाएगा पहले क्या लगेगा खर्चा से हो जाएगा त हो जाएगा खर्च होगा तो स्टूनाष्टू के दृश्य असिध है इसलिए पहले स्टूनाष्ट लगाने से द हो जाएगा ड होने के बाद खर्च लगेगा क्या होगा तट्टी का चक्रिन आगे ढू कसे चक्र कहाँ का रूपमाले में है संबोधन प्रथमा दि क्या मानेगा दे चक्रिन प्रथमांत चक्रिन प्रथा एक होती चक्री नकार नहीं रहेगा दिवचन में दीर्घ होगा ना नहीं प्रथमांत चक्री दीर्घ है ह्रस्वय किसो त्र से दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान दिवचन क्या बनेगा दीर्घ होगा या नहीं क्यों सर्वनाथा नहीं सर्वनाम स्थानी चार संबुद्ध हो दिवचन लगे नहीं हैं? कौन कौता नहीं लगे बोलो चक्र चक्र के आगे औ आने के बाद सर्वनाम स्थानीय चार संबुद्ध सूत्र से दीर्घ होगा ना नहीं उपता अभी अब, अब नहीं बोलना पुछते समय चुप हो जाते आने नहीं बोलना नहीं होगा क्यों नहीं होगा है क्या बोलते शान प्रशान से होता तो है एन हाँ हाँ इन हन प्रसार यमणाम सऊ नियम हो गया शी पर यही होगा यही नंत है तो सारंगी में उप चक्री में दीर्घ होगा प्रथमांत तो चक्री दीर्घ होगा कि सूत्र से सौ चैसे हाँ काला आया था चक्र न है आके ढौक से न को क्या हो जाएगा किस से किसोते श्टु। आगे है न पद नाम पदांता टवर गाथ परसा नाम तो न सियात सूत्र में कितने पद है चार है तृतीय पद क्या है मैं तीन पद बोलने वाले बोल तो तृतीय पद क्या है चार पद है न पदांता टूर अनाम एक पद है अनाम एक पद है क्या भी होती है सठी अनाम अन अन अनमोका अनाम षठी भोजन क्या बनेगा राम का रामाय नाम धन का धन नाम अनाम किसका बनेगा ओ का ष्ठी कैसे हुआ अनाम किसका ष्टी है किसके क्या अनाम क्या विभोत है तृतीय कौन अनाम क्या बोलो क्या विभोति ष्ठी है अनाम षष्ठी का क्या भोजन है एक भोजन क्या प्रातिवेदिक है प्रातिवेदिक क्या है ना नाम नाम का अनाम बन जाएगा सची में अरे समास प्राति का विभूति रूप बोलना ना नए का करना नाम को नये समास का अनाम हो गया प्रातिवेदिक अनाम है या अन है या अ प्रतिवेदिक अनाम आगे विभूति क्या है क्या है लुप्त षष्टी अंत है ष्ठी है गौ आएगा उसका लुप हो गया लुप्त षष्टी अंत है नाम नाम भिन्न का पदांता पदांता में दो टकार कहा से आ गया है, में दो, दो है ना, है? क्या पदांता आदमे लग गया, क्या था पहले पदानता थ त था या द था दोनों कहते बोलो त या द ती तो पहले त या द पद द प्रथम है त दूसरा है त थ वर्ग था या वर्ग था वर्ग था वर्ग तबर का प्रथम वर्ण था तृतीय था दो तो पहले क्या था पदांता प्रातिपदिक है पदांत प्रातिपदिक क्या है पदांत जैसे राम राम का पंचवं क्या बनता है दो बनेगा जो तक्कर होता है रामात तो कहाँ से आएगा खरीद बावसान है अवसान हो तो बासान लगेगा जहाँ अवसान नहीं अब बासान लगे तो क्या रहेगा रामाद यहाँ भी इस प्रकार पदानता अवसान है क्या अवसान है न पदांता टो बीच में अवसान नहीं है बिरा नहीं है अवसान नहीं होने से त तो नहीं दो पदानताद ड यहाँ द को ट पर रहते खर में टकार आएगा खरीचे से प्राप्त है खरीचे भी प्राप्त है और स्टूनाष भी प्राप्त है द को ड करने के लिए स्टूनाष लगेगा और द को त तो करने के लिए खरीचे लगेगा तो कौन लगेगा पहले स्टूनास से क्या होगा द को ड होगा ट ड होने के बाद खर्चा गया। yes. क्या होगा ट हाँ ये समझना पदांता टोर टू का टोर आगे अनाम अनाम क्या है गस का लुक हो गया अनाम अनाम भिन्न का देखो दिया पदांता टर्गत परस्य पदांत ट वर्ग से पर अनाम स्तो ये तो, तो, उसको निषेध करता है स्टूनाष्टू को निषेध करता है किंतु तो पदांत ट वर्ग से पर नाम के अवयव है अनाम का था नाम भिन्न नाम में पहला क्या है वरण नकार नौ? है ट वर्ग में आएगा वो नाम के नकार को यदि पदांत ट वर्ग के पर नाम रहे नाम का नकार तो स्टूनाष्टू प्राप्त तो है क्या स्टू न लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा या लगेगा नाम के नकार को स्तुत्व प्राप्त है या नहीं नहीं लगेगा बोलो ठीक विचार करो बोलो नाम के नकार में स्तुत्व लगेगा या नहीं लगेगा नहीं लगेगा देखो विचार करो ये नकार के निषेध करता है और नाम को निषेध करेगा नाम के नकार को निषेध करेगा और नाम नाम से भिन्न कोई हो उसको निषेध करेगा नाम के नकार को स्तुत्व निषेध होगा ये सूत्र निषेध करता है स्तुत्व का निषेध करेगा स्तुत्व निषेध करेगा किस को पदान्त से पर नाम के नकार को निषेध करेगा नाम भिन्न के को निषेध करेगा नाम के नकार को स्तुत्व हो जाएगा हाँ नाम से नाम का अर्थ नाम अवयव भिन्न और नाम का क्या अर्थ होगा नाम के अवयव से भिन्न स्तू को सकार तवर्ग वो सकार्त नहीं तवर्ग को श्रुत्व नहीं होगा सकार भी है सकार और तवर्ग दोनों के लिए श्रुत्व निषेध करेगा किंतु वो स्तू कैसे होना चाहिए नाम के अवयव नहीं होना चाहिए देखो सड आगे संत सड संत है सड डकार झलाम जैसे ड हुआ ड होने के बाद देखो पदांत है ष पदांत है नहीं सस का बहुवचन है प्रथम बभुचन षड पदांत ट वर्ग से पर आगे संत है संत का जो सकार है वो नाम का है क्या नाम भिन्न का है तो वहाँ स्टुत होगा नाम अवै भिन्न हो तो उसका निषेध हो जाएगा किस सूत्र से निषेध होगा न पता तो वहाँ सूत्र नहीं हुआ स को स सौ ही रहा पहला क्या था स के पहले क्या वन ड को हो जाएगा खर्चे से षट संत यहाँ यदि सूत्र लगता है क्या सूत्र लगता है स्टू ना श्टु। लगता तो क्या होता संत के सकार को स हो जाता अब इसको निषेध कौन करता है टोर नाम निषेध करता है किसको निषेध करेगा नाम के अवय से भिन्न संत के सकार नाम का अवय क्या भिन्न उनसे से यहाँ निषेध होगा निषेधवन हो से स्टुत्व आगे शट ते शे ड है आगे ते यहाँ यहाँ भी इसी प्रकार है नाम के अवयव नहीं निषेद हो गया स्टुत्व नहीं हुआ ते को होना जाना था टे नहीं हुआ ड कूट हो गया कर सट ते टे, ईड़ धातु है, क्या धातु है? हे इकार इड आगे ते तो ऐत में जैसे ते, ते आता है इड अगे है ते ईड के डकार क्या धातु हे इड स्तुत्यार्थक हरीमीले में ईड आता इड, है इडे हरिमीले स्तराये ना ईटे बनता है ईडे ईड के डकार पदांत का है या नहीं ईड के डांत का नहीं ये धातु का डकार है पदांत का नहीं हो तो स्टुना श्टु प्राप्त होगा स्टूनाष्ट श्टु प्राप्त है उसको निषेध कौन करेगा न पदांता टोर नाम निषेध क्योंकि पदांत हो तो निषेध करे पदांत से पर नहीं ईड के डकार है ट का तो है किन्दु पदार्थ तोष्टुत्व तो का निषेध होगा तो हो जाएगा किस कु होगा तेह तेह के तकार को ट हो गया ट होने के बाद ईड के डकार को हो जाएगा खर्चि ईटे ईटे का क्या करता होगा मालूम है ईटे ये क्रियापद है या सुबंत है मालूम तिंगत है ईटे का कर्ता कौन होगा ईटे का कर्ता कौन होगा हैं ऐह ए तेलुगु है ना तमिल स भवान स ईटे राम ईटे अहम के साथ क्या होगा ईडे डे अहम ईडे हरीम ईडे अहम हरीम ईडे भवान हरीम इ टे भवान के लिए कौन सा होता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष तो क्या होगा भवान ई टे त्वम के लिए क्या होगा तौम? क्या बनेगा धातु है क्या ईड आगे से ईड अग्रे इट्स ईट से क्या बनेगा त्वम इट्स से ईडे दो ड एक डहे एक डहे आगे प्रत्यय है ई डे ई टे ई डाते ईडते इड से ईडाते ईड्वे ईडे ईड वहे महे टोह किम टू से पर टॉवर के से पर हो तो निषेध करेगा ये सूत्र कहाँ निषेध करेगा पदांत ट वर्ग से पर टर्ग नहीं हो तो यदि स से पर हो स्टूनाष्टु में दो है सवर्ग पर टर्ग हो यहाँ पदांत ट वर्ग से पर टर्ग से निषेध हो गया किंतु किन् से पर तो निषेध नहीं हुआ सर्पिश आगे तमाम सर्पिश हैगी सर्पिश शकार है पदांत है किंतु ट वर्ग नहीं होने से स्टूनास्ट लग गया तमम के तकार को हो गया सर्पिष्टमम यहाँ स्टूनाष्ट लगा सर्पिष्टम में न पदांता टोर अनाम से निषेध हुआ क्यों निषेध नहीं हुआ पदांत तो है ट नहीं सर्पिस्ट में सब यहाँ जो न पदांता टोर अनाम सूत्र है भारतीय कार कहते हैं सूत्रकार को कहना था न पदांता टोर अनाम नवति नगरी नाम ऐसे सूत्र करना था क्या करना चाहे सूत्र बोलो तोर, नाम, नाम, नाम। अनाम केवल एक कहा केवल नाम को छोड़ने के लिए कहा नवति को छोड़ना है नगरी को भी छोड़ना है ऐसे कहना चाहिए अनाम नवति नगरी नाम क्या कहना चाहे अनाम नवति नगरी नाम अतः नाम के अवैध नवति के अवयव नगर के अवयव में ये सूत्र निषेध नहीं करेगा सूत्र हो जाएगा तो नाम अनाम जो कह दिया है ष्टीय को वचन लुप्त करके इन्हीं दोनों छोड़ दिया नवति नगर छोड़ दिया तो कहना चाहिए सूत्र क्या करना चाहिए न पदांता ऐसा सूत्र करना चाहिए देखो दिया भारती को अनाम नवति नगरी, ना नगरी नाम इति वाच्यम न पद्ता टोर के आगे जो अनाम कहा था वहाँ कहना चाहिए अनाम नवति नगरी नाम नाम के अवेव अवय नौकारुत्व निषेध होता है निषेध होता है निष्ठुत्व हो जाएगा जैसे नाम के अनक स्तुत्व हो गया जैसे नवति के नकार के भी स्तुत्व और नगर के नगार को भी श्रुत्व हो जाएगा षण अगर स्वर्णनाम स्वर्णनाम यहाँ है, टेष अगर नाम कि नाम के अवयव होने से यहाँ निषेध होगा ना नहीं निषेध नहीं होगा तो श्रुत्व हो जाएगा ड हो गया आणो और सड ड को खर्चे से हो जाएगा ट्रे तो उसको हो जाएगा प्रत्यय भाषायाम नित्य ड को कर, ट, ट करना जरूर तो नहीं प्रत्यय भाषायाम नित्यम ड है प्रत्यय नाम है प्रत्यय ना डक हो जाएगा ना पहले प्राप्त था यरोनासिक अनुनासिक वाह उसके बाद करेगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम डक वो हो गया शर्ण नाम एक रो गया और शर्णनबती में क्या बनेगा नवति है पहले षण है नवत के नकार को स्तुत्व हो जाएगा किस से से स्टुनाष्टु न हो गया और षठ के नकार को हो जाएगा यरो नुनासिके नुनासिको वाह क्या लगे आपनासिक वाह विकल्प से होगा षण नवती नवती तो बनेगा ष नगर य नगर का बहुजन नगर ये न के नकार को पहले स्तुत्व हो जाएगा किसूत्र से स्तुत्व होगा वहाँ ना पदांता टोर नाम निषेध करेगा नहीं भारतीय नहीं होता तो निषेध हो जाता हो जाता निषेध हो जाता भारतीय नहीं होता तो भारतीय कार्य कहते तो नव नगरी हो तो निषेध निषेध नहीं होगा निषेध हो जाएगा क्योंकि नवती को छोड़कर के नाम के अवयव को छोड़कर के नवति के अवय को छोड़कर के नगरी के अवयव को छोड़कर करके ही निषेध होगा न पदानता टोरना में विधान करता है निषेध करता है निषेध करता है किसका निषेध का स्तुत्व का निषेध करता है स्त्रुत्व का जो निषेध करेगा कहाँ का निषेध करेगा नाम नवति नगरी के अवयव को छोड़कर कर नाम के अवयव में निषेध होगा नवत् में निषेध नगर में मैं निशा तो स्टुत्व हो जाएगा देखो हो कर दिया स्वर्ण नगरिया ओम